नमस्कार मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज के इस एपिसोड में क्योंकि आज हमारे साथ जम्मू से प्रिया दत्त जुड़ी हुई है जो कथक विशेषज्ञ है पीएचडी कर चुके हैं इस विषय को लेकर और बच्चों को पढ़ाती भी है और परफॉर्म भी करती है तो आज के इस शो को हम लोग जो है थोड़ा सा यूनिकनेस लाने के लिए हमने बातें करनी है करियर खतक यानी कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सिंगिंग फील्ड में या डांसिंग फील्ड में जब जाते हैं तो उसमें पूरी जानकारी के अभाव के कारण हम लोग उस फील्ड को चुन नहीं सकते या फिर हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे बाकी जो लोग हैं हमारी जो कलीग है वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हैं डॉक्टर बन रहे हैं मेडिकल में जा रहे हैं या फिर आई सेक्टर में जा रहे हैं तो ये जो विषय है इसके बारे में पूरी जानकारी हो इसलिए हमने आज के इस एपिसोड में करियर इन कथक में प्रिया जी को हमने बुलाया है प्रिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद कैसे हैं आप शायद मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मुझे भी पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ तो मुझे पूरी जानकारी नहीं मेरे को जितना समझ में आया मैंने वैसे बता दिया अब मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में पूरी जानकारी हमारे विद्यार्थी मित्रों को और जो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें बताए है। पहले तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ की आपने किस कार्यक्रम के लिए मेरा चयन किया मुझे चुना <laughs> और मैं उस परमात्मा बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मेरी जर्नी 92 में इस फील्ड में मेरी जर्नी 92 में स्टार्ट हुई थी व्हेन आई गेट माय टेंथ एंड आफ्टर दैट मैं बहुत एस्पायरेंट थी डांस को लेके बचपन में मैं डी डी भारत वन पे काफी प्रोग्राम आया करती हूँ क्लासिकल को लेके अखिल भारतीय कार्यक्रम के हिसाब से मैं देखा करती नॉर्मली बच्चे नहीं देखते बट आई यूज टू वॉच और मैं उसको इमिटेट किया करती तो मेरी माँ ने ये सब चीज फिर देखी और यहाँ पे कॉलेज था इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स थी हुई और मैंने ग्रेजुएशन किया वहां से एंड ग्रेजुएट इन कथा कॉलेज आफ्टर दैट आई वेंट टू दिल्ली बिजू महाराज के पास और फिर राम मिश्रा जी के पास आई डिड माई डिप्लोमा अंडर देन और फिर मैंने कथक में पे ही अपना मास्टर्स किया चंडीगढ़ से पंजाब यूनिवर्सिटी से उसके बाद मैंने पीएचडी किया डांस में और डांस चूंकि पीएचडी में आपको टॉपिक लेना पड़ता है तो उसमें कथक पे ऑलरेडी काफी काम हो चुका था तो आई द टॉपिक द एनालिटिक स्टडी ऑफ द फोक डांसिसील्ड में डांस में ही नेट किया यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी की आई एम अ फर्स्ट लेडी ऑफ जे एंड के हु फील्ड हुई अच्छा JK, who has done... जी बहुत खुशी हुई आपसे बातें सुनकर आपकी बातें सुनकर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और मैं चाहूंगा कि जब हम लोग बातें कर रहे हैं करियर इन डांस या कथक जिसको कह सकते हैं हम लोग कथक डांस की बातें हो Uh, किसी भी प्रकार का डांस हो उसमें हम लोग अपना करियर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं या फिर ये जो करियर है ये क्या है इसमें क्या क्या होता है क्या क्या, क्या करना पड़ता है कैसे डिफाइन करेंगे इसको आप देखिए uh, सबसे पहले तो इस लाइन में आपके लिए अगर आप कोई इसमें क्या किसी भी लाइन में जाते हैं डॉक्टरी में इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चर में तो यू शुड है आपका इंटरेस्ट है तभी आप उस लाइन में जा पाएंगे सबसे पहली बात है। तो आप किसी भी लाइन में जाएंगे उस लाइन में आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है ट्वेल्थ लेवल पे कथक हर किसी स्टेट में अवेलेबल नहीं है वो थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है और उसको सीखना पड़ता है दो आप ग्रेजुएशन लेवल पे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में कथक है आप कथक एज अक्ट एकेडेमिक्स में भी अभी ये इंटर कर चुका है लाइक दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जैसे कि आप ग्रेजुएशन में लेते हैं हिंदी के साथ में हिस्ट्री को फॉम्बू बना लेते हैं म्यूजिक और अब नाउ इट इज यू कैन ना डांस ऑल्सो रही करियर की बात है ये रुझान की बात है अगर आप डांसर बनना चाहते हैं और आजकल तो पढ़ाई ही डांस में आप कर सकते हो और आगे जाके इतने एवेन्यूज है यू कैन बिकम बिकॉम यू कैन बिकम बिकॉम अंसर यू कैन ओपन योर ओन वेंचर यू कैन यू सो मेनी थिंग्स तो इसमें काफी आगे, आगे आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलती है अगर आपने अच्छा सीखा और अच्छा आपका परफॉर्मर है तो यू कैन डू सो मेनी थ्रिंग जी जी प्रिया जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और जैसे कि आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ क्या पहले से सोच के रखी थी कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है या फिर कुछ और सोचा था अच्छा जी एक तो मुझे हाँ हाँ तो उसमें पहले तो टीचर ने आ, कह दिया कि कर लो और उसके बाद वो बोली की नहीं अब आप नहीं कर सकते तो मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत रोई धोई <laughs> और उसके बाद मैंने फिर खड़े होकर कहा कि नहीं मैं जम्मू की सबसे अच्छी जम्मू क्या पूरे नेशनल डांसर बनके बताऊंगी वो एक जिद पकड़ी और टेंथ के बाद हमने ढूंढा कोई इस तरह से कॉलेज कोई इंस्टीट्यूशन मिले ultimately i was lucky enough that i got this college and in the same college from where i did my graduation i am serving right now as mm -hmm. a as a hod of uh, the department which so not a small thing for me so ye meri zid thi ki main mere dhyan de na banu passionate to thi but zid bhi thi चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेशन मिल रहा है आपकी बातें सुनकर कई बार होता है कि हम लोग कुछ सोच के रखते हैं लेकिन उसके बाद वो चीजें थोड़ी सी धुंधली हो जाती हैं तो हम लोग अपना रास्ता चेंज करते हैं लेकिन वो चेंज करते ही हमारा जीवन का सफर तो दौड़ना शुरू हो जाता है लेकिन फिर कहीं ना कहीं वापस बीच में जाके रुकना पड़ता है और फिर से लगता है कि उस धुंधली में कहीं ना कहीं मेरा जीवन बसा हुआ था मैं थोड़ा सा अगर उस समय अपने आप को जगजोड़ती है अपने आप से थोड़ा सा मेहनत करती तो शायद वो चीज मुझे मिल जाते और फिर जब देर, देर, हो, जाते देर। तो हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं तो जिंदगी का हर मोड़ हर मोड़ हमें कोई ना कोई शिक्षा लेसन देता है अगर उससे हम सीखे और हमारी जीत निश्चित होती है इसको मेरा तो ये स्ट्रॉन्ग <laughs> <हुँ। laughs> तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे आप डांस में काफी रुचि रखते हैं तो संगीत से भी आपका वास्ता है गीत वगैरह भी आप सुनते होंगे सुनाते होंगे तो कौन सा एक गीत आपको बहुत अभी लगता है कि मेरा टची है मेरा दिल के करीब है मैं उसे बार बार सुनना चाहती हूँ मेरे को अच्छा लगता है हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे अच्छा जा, दूसरों को जय से पहले खुद को जय करे क्या बात है बहुत तो तो ही खूबसूरत <laughs> तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं ये प्रिया दत्त का जो खूबसूरत गाना है उनको बहुत पसंद आता है ये गीत मोटिवेशनल गीत ये गीत हम लोग सुनेंगे मन की शक्ति वाला ये गीत है बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना है मोटिवेशन है इसमें तो हम लोग इस चीज को सुनेंगे सुनने के बाद फिर से प्रिया दत्त से जुड़ेंगे आप सुनाए हैं जी डुम बन सुनते रहो मुस्कुर आते रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं करियर इन डांस करियर इन कथक इस विषय को लेकर हमने प्रिया जी से बात शुरू की है अब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि किस तरह से उनका इस फील्ड में आना हुआ और आना ही नहीं हुआ उन्होंने उस चरम सीमा को भी पार किया जहाँ तक उन्हें पहुंचना था अब आइए आगे बढ़ते हैं जैसे की इस डांस करियर तो एक बहुत बड़ा एक अम्बरेला हो गया है द लिमिट इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन इस फील्ड में जिन लोगों ने अभी तक बहुत कुछ किया है एक तो हम लोग बातें कर रहे हैं प्रिया दत्त खुद एक एग्जाम्पल है हमारे बीच में इस फील्ड में उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है तो प्रिया जी और बताइए कि इसमें जो लोग आपके गुरु हैं या फिर और जो लोग हैं जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा अपना नाम कमाया है पैसा कमाया है स्टेटस बनाया है ऐसे लोगों की कुछ एग्जाम्पल हमें उदाहरण के तौर पे कुछ छोटी छोटी कहानियां उनकी बताइए देखिए कि जहाँ से मेरा सफर स्टार्ट हुआ वो मैंने आपको बता दिया एंड आई है उनमें से जरूरी नहीं होगा की गुरु एक ऐसी चीज है जो आपके दिल में रहती है और जिनसे आपको रोज एक नया एक नया लेसन मिल रहा है मगर अभी मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा वो तो सिर्फ मेरे गुरु ना होकर दुनिया उनको जानती है आप जो महाराज को ले लीजिए अभी कुछ दिन पहले जब मेरी मुलाकात हुई उनके पुत्र से मैंने पूछा महाराज खान पेज नाइन एंडा एंड बुक शॉप को तो देखिए उनके कितनी एनर्जी है आज की डेट में भी वो सिखा रहे हैं बच्चे सीख रहे हैं और जबकि हम एटीन 18, में सेवेंटी में रिटायरमेंट लेते हैं और वो इतना रेजुविनेट होके सब चीज कर रहे है और उनकी जर्नी कोई बहुत आसान नहीं रही है घरानेदार रहे है बहुत ज्यादा मेहनत करके वो यहाँ पहुँचे ऐसा नहीं है की बिरजू महाराज का आते ही नाम हो गया था उन्होंने भी अपनी इस सत्ता को कायम अथक मेहनत के बाद में यहां तक पहुंचे और हमने देखा है उन्होंने किस तरह से रोज ही रियाज रियाज रियाज एक तो होता है ना दुनिया भी आपको तो कितना वो मिल रहा है वो काम मिल रहा है मगर एक आपका रियाज बिल्कुल सेम सेम टाइम आपका रियाज चल रहा है वो चार पांच छह घंटे का रियाज अपनी जगह है बाहर जो अपने आपको ब, दिखा रहे हैं कर रहे हैं स्टेज पर फोकस तो इसका मतलब ये है कि तो एक अपना जो अपने आप को अपडेट रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है राम मोहन मिश्रा मेरे गुरु ने उन्हीं की जटेरियत आई विजु महाराज के मुख्या वॉज इन भारतीय कला के लिए अच्छा। आज कथक जगत में उनका भी अपने आप में एक तो, आ, बहुत बड़ा नाम है और ही इज अ फ्री और अभी वो सिखाते हैं नए शिष्य है, आए शिष्य तैयार करे और वो कहा उनकी शाखाए दूर दूर तक पहुँची और बेजू महारा तो पद्म भूषण है और जिनसे मैंने मास्टर्स किया है श्रीमती शोभा कौशल वो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है और अभी हाल ही में मिला उनको दो में अठारह अच्छा। में प्राचीन कला केंद्र चला रही है वो वन ऑफ द फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ कथक तो ये बहुत बड़ी बात है जी जी इस तरह से ये लोगों का नाम जो है और आजकल मैं नॉर्मली YouTube पे जिस तरह से उन्होंने अपने स्टूडेंट तैयार किए आई वुड लाइक टू डू ड माई इतनी क्रिएटिविटी के साथ काम करवाती हूँ तो इस तरह से बहुत नाम है कथक जगत के लोगों जो किसी के लिए भी मिसाल बन सकते हैं। जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा होगा करियर इन डांस में जैसे हम लोग बातें करेंगे तो इसमें जो अलग अलग नाम हैं जैसे बहुत सारे नाम आते हैं और बहुत सारे इसमें डेफिनेशन होते हैं तो कुछ नाम वगैरह हमको बताइए डांसेस के और कैसे उसका उसका फ्लेवर क्या है वो किस राज्य से बिलोंग करता है जो हमारे भारत जो हमारा देश ही विविधता से भरा हुआ है हाँ। हर हर प्रांत हर प्रांत के अपने अपने एक स्पेशलिटी है उसी से क्लासिकल को केट पार्थ में डांसेस कोट किया है ये अच्छा। दे, देशों के राज्यों के हिसाब से जैसे कि आप उत्तर भारत में आ जाए तो यहाँ पे कथक का प्रचलन बहुत ज्यादा है ज्यादा कथक का ही उड़ीसा में उड़ीसी का है मणिपुर में मणिपुरी का है फिर आप साउथ में चले जाइए वहां पर दो तीन फॉर्म मिलेगी केरला की कथकली आ जाएगी और मोहिनीअट्टम भी केरला का आ जाएगा उसके बाद तमिलनाडु का अपना भरतनाट्यम और आंध्रा का कुछपुड़ी इस तरह से फिर असम में चले जाएं तो छत्री आ जाएगा तो ये अब एट क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया हर प्रांत के अलग अगर आप ज्यादा ग्लोबलाइजेशन के कारण सब कुछ नेट के कारण आप जम्मू में बैठ के उड़ीसी सीख सकते हैं <laughs> आप जम्मू में बैठ के उड़ीसी सीख सकते हैं आप अमेरिका में बैठ के था था था सकते हैं और आप कहीं भी बैठ के कोई भी ट्रांसफॉर्म सीख सकते हैं आजकल तो इस तरह से हो गया हुआ है कि यू विल और सीख ये तो सबसे पहली बात तो ये एक शास्त्र है इसका अपना शास्त्र है ऐसा नहीं है की आप एकदम से सीख जाए ट यू विल गेट ऑल द नॉलेज रिगार्डिंग आजकल इतना ही जाना या मणिपुरी सीखने के लिए मणिपुर ही जाना ऐसा नहीं रह गया जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो विद्यार्थी मित्र है उन्हें करियर इन डांस के बारे में काफी कुछ जो है समझ में आ रहा होगा और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं ये भी आपने बताया और कुछ एक्सपीरियंस आपने शेयर किया जो बड़े नाम है और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप विद्यार्थी मित्रों को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ सकते हैं क्या उन्हें कॉलेज के बात करना है या अपना स्कूल करते हुए इन चीजों को कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं कथक का मैं कथक की ही बात करूँगी जी जी कथक सीखना जितनी जल्दी अगर सबसे पहले तो माता माता पिता जो भी है बच्चों के नहीं, नहीं। उनसे में ये मेरा अनुग्रह रहेगा कि अगर अपने बच्चे की क्षमताओं को देखिए अपने बच्चे के इंटरेस्ट को पहले जानिए अगर उसमें लगता है तो उसको बहुत अर्ली एज आफ्टर फाइव उसको डाल दीजिए इस फील्ड में बनने दीजिए, अंक बनना होता है पाव बनने होते हैं और उसके बाद बच्चा एज ए प्रोफेशन उसको लेना चाहता है टेन प्लस टू अभी स्कूल में तो नहीं स्टार्ट हुआ अगर ग्रेजुएशन लेवल पे भी है जांच है कई कॉलेजेस में है कई यूनिवर्सिटीज कोर्स करवाती है उस पर मास्टर्स है इसमें पी एच डी है इसमें इसमें और मोर ओवर ये सब कुछ भी लोग कर सकते हैं और अगर घरानेदारी सीखना चाहे घरानेदारी से भी सीख सकते हैं हाँ क्योंकि हा। आज का टाइम इस तरह से क्या यूजीसी का, का टाइम है टाइम है उसके लिए मैं यही संदेश अपना देना चाहूंगी बेटर है वो इसको आ, प्रोफेशनल ये जो डिग्री है इसको प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनलिंग करें ठीक सीखे hmm. सिंचाई की तो कोई सीमा नहीं हो घरानेदारे कि कहीं से भी सीखे मगर ट्रांसर पर्सनली आपकी डिग्री को भी अटेन करते जाए वो आगे आपको एम्प्लॉयमेंट में आ, सपोर्ट करेगा hmm. नहीं तो आजकल मुश्किल हो जाता है जॉब एवं से इफ यू डोंट हैव एन डिग्री ना पहले तो चलता था आजकल नहीं चलता तो मेरा ने, उनको ने यही संदेश देखा कि अपना ग्रेजुएशन मास्क स्पीच एम फिल वगैरह सब करिए स्कूल में और एवरी थिंग इज अवेलेबल ऐसा नहीं है अवेलेबल नहीं है ग्वालियर यूनिवर्सिटी है बड़ौदा यूनिवर्सिटी इंदिरा कला विश्वविद्यालय खड़ागढ़ है और पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला यूनिवर्सिटी सो मेनी यूनिवर्सिटीज आर हैव इन कोर्स जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैसे शुरू कर सकते हैं और जितना अर्ली आप शुरू करेंगे ये चीजें उतनी ही अच्छी होगी और आप धीरे धीरे इनके साथ साथ आप अपनी डिग्री को भी बनाते रहना है आप जो भी पढ़ाई करना है उसे भी करते रहना है ताकि आपको आने वाले समय में अपना जो फील्ड है उसमें आप मास्टरी हासिल कर सके आप अच्छा काम कर सके अपना स्टेटस बना के रख सके तो प्रिया जी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर करियर इन डांस के बारे में बातें करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन की ओर से थैंक थैंक यू यू और जी ओम शांति थैंक यू सो मच चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक, तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो One more minute The king.